आपके पास किताब नहीं चाहिए नमः शांति शांति शांति एवं एवं एवं एवं यो वस्तु वैराग्य ते निर्मलम तो आप नहीं अभी अभी दूसरे लोग बोल रहे हैं आप नहीं अभी दूसरे लोग बोल रहे हैं आत्म आत्म स्वरूपं हि नित्य आत्म स्वरूपं हि दृश्यन्तद दृश्यन्तद द्रष्टा स्थिरिकरी यदौ एवम एवम यो निश्चय हसं या निश्चय निमानी केंद्रोशाषँ विदिवरा निर्देश स्वूप दृश्य त विपरीत अबरागराग स्वरूपम दीपरी बोलिए आप नेट से बोलिए संजीव जी बोलिए ब्रह्मग्यु कार्यकृष्टा वैराग्यम तेज नित्मस्वरूप निश्चय सभीकोस्तुन सभी वैराग्यशेष तथा पाक वैराग्यम तुम्हें निस्वीत सवेको अस्त न स वै आगे देखेंगे हम लोग पंचम श्लोक का मूल विचार हो गया था आत्मस्वरूपम ही नित्यम तद विपरीतम दृश्यम आत्मस्वरूप का विपरीत दिशा में जो जाता है अर्थात आत्मा का जैसे स्वरूप है उसका विपरीत स्वरूप वाला जो है वो कहा जाएगा कि विपरीत दिशा में है आत्मा का स्वरूप सत्य आनंद और उसका विपरीत हो गया ये पूरा जगत ये दुख है और जड़ रूप है और ये दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है अर्थात देखते देखते नाश हो जाएगा तो ये भी नहीं है चित भी नहीं है आनंद नहीं है ये जितने सारे दृश्य होंगे वो सब अनात्मा होंगे जो आत्मा होगा वो दृश्य नहीं होगा जो दृश्य होगा वो आत्मा नहीं होगा हम जिस जिसको जान रहे हैं वो सब अनात्मा तो ये जी, जो जो पदार्थ जाने जा रहे हैं हम उनके पीछे कितने हैं तो उससे निश्चय होगा कि हम कितने अनात्मा के पीछे हैं तो जो भी जाना जाता है वो अनात्मा है तो हमारा जीवन धीरे धीरे जो जाना जाता है उसके पीछे नहीं जो हम है जानने वाला उसके पीछे धीरे धीरे अधिक चलना है नित्य पदार्थ तो वही है जो देखा नहीं जाता है जो देखता है वही हमारा स्वरूप है एवं यो वस्तु न निश्चय है जगत में होने वाले सारे पदार्थ का इस प्रकार की निश्चय क्या निश्चय है कहते हैं स्वरूप ही नित्य है बाकी तो सब अनित्य है इसको सम्यक विवेक कहा गया टीका में प्रसिद्धम व्यवहार होता है प्रसिद्ध अर्थ में स वस्तुन पदार्थ से विवेको विवेचन विशेषो ज्ञेय वे प्रसिद्धम ये प्रसिद्ध क्या है कहते हैं स श्लोक में कहा गया स वही प्रसिद्ध स क्या उसके पूर्व में कहा गया वस्तुन तो वस्तुन प्रसिद्ध कह कहते हैं तो इतने ही मुख्य वाक्य हो गया तो वस्तुन विवेक प्रसिद्ध है तो यहाँ कहते हैं भाष्यकार कहते हैं वस्तु का विवेक प्रसिद्ध है अगर हमको ये प्रसिद्ध पता चले तो अर्थात भाष्यकार हमको कह रहे हैं अर्थात नित्य आत्म पदार्थ है और बाकी जगत अनित्य है भगवान भाष्यकार कहते है प्रसिद्ध अर्थात सभी को एकदम दृढ़ पता है यह बात तो पता है तो हमारा जीवन में उतरना चाहिए आत्म पदार्थ के पीछे ही जाना है बाकी तो सब अनित्य है इस प्रकार की स वस्तु न श्लोक में है स और तो कहते है वस्तु न अर्थात पदार्थ से जगत में जितने सारे पदार्थ है उसका विवेक विवेक विवेचनो विशेष विवेचन तो कोई प्रकार के विवेचन करता है वो विवेचन हो जाएगा किंतु ये है कि विशेष विवेचन तो विवेचन विशेष विशेषी है इसको विवेक कहा जाएगा जैसे हंस कहा जाएगा क्षीर नीर अलग कर देगा वो भी विवेक कर दिया किंतु वो ये विवेचन विशेष नहीं है वो तो एक प्रकार की अलग कर दिया कोई चावल से कंकर निकाल दिया वो भी विवेक कर दिया तो किन्तु ये कहते हैं विवेक विवेचन विशेष एक विशेष प्रकार की विवेक है मतलब तो विवेचन है विवेचन अलग करना धातु इसमें क्या है विवेचन में विचिर पृथक भाव है अलग अलग करना है विचिर पृथक भाव है तो विवेचन विवेचन में क्या प्रत्यय हो गया लुट धातु विच, विच धातु से लूट हो गया ल्यूट का बचेगा ल्यूट को यू यू को हो जाएगा यू युवो रनापो से अन्न हो जाएगा और लघुपद गुण हो गया तो बी विवेचन अर्थात पृथक करना सक तो वो जो वस्तु का विवेक कर दिए, वो क्या है कहते हैं कि एवं, श्लोक में कहा एवं स एवं युव निश्चय एम टीका में कहते हैं यह एवं प्रकार सम्यक निश्चय कहा गया तो सम्यक क्या है कहते हैं संशयादि शून्यो निश्चय नहीं तो कभी कभी वेदांत तो विचार करे अथवा ध्यान में लगता है कि हम तो एक शुद्ध पदार्थ हैं ये जगत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है हम एक बिल्कुल शुद्ध प्योर अंग्रेजी में कहते हैं ना हम एक शुद्ध पदार्थ है कि जैसे ही आंख खुल गया हम तुरंत अशुद्ध बन गए जैसे व्यवहार में गए तुरंत अशुद्ध हो गए तो इस प्रकार की नहीं कहते हैं संशय आदि शून्य अर्थात हम शुद्ध है ये सार्वकालिक हमेशा सा इस प्रकार की बोध रहना है नहीं कि अगला क्षण में जब फिर हम अशुद्ध हो जाते हैं व्यवहार में आकर के फिर लगता है वास्तविक हमारा वो स्वरूप है ना ये स्वरूप है जैसे जनक जी का नींद खुल गया तो जैसे स्वप्नों में कुछ देखें कुछ विलक्षण देखें और उठ करके कुछ और जानते हैं फिर पूछते हैं वो सत्य है ना ये सत्य है तो दोनों में से कौन सा सत्य है इसी प्रकार की कभी हमको लगा कि हम तो शुद्ध पदार्थ है किंतु फिर व्यवहार में आया प्रारब्ध दुख देने के लिए आया तो हमको लगता है हम तो कुछ ऐसा है दुखी हो तो इस प्रकार की नहीं है कि हैं संशय आदि शून्य सर्वदा तो निश्चय रहना है व्यवहार चाहे ऊपर में कुछ भी होवम य तो एवं, एवं प्रकार सम्यक सम्यक अर्थ संशय आदि शून्य संशयादि शून्य समास कैसे कहेंगे हाँ, इति संशयादि आगे संशयादिभ्यो शून्य पंचमी का आ जाएगा हम हिंदी में भी कहते ना संशयादि से शून्य संशय आदि से रहित हिंदी में भी कह देते हैं तो संशयादिभ्यो शून्य निश्चय तो इस प्रकार के जो निश्चय होता है एवं कथम इति ये जो निश्चय आप कर दिए ये निश्चय का विषय क्या है किस प्रकार के निश्चय हुआ क्या चीज का निश्चय हुआ एवं कथम अर्थात वो जो निश्चय है वो निश्चय कैसे हुआ आप कही देखिए एवं प्रकार निश्चय तो एवं कैन प्रकार निश्चय पूछते हैं उत्तर देते हैं नित्य आत्मा स्वरूप ही और दृश्यम तद ये निश्चय का स्वरूप है तो श्लोलोक में कहा गया नित्यम स्वरूपम ही तो ही कहा गया स्वरूपम ही कहने से कहते हैं ही विद्वद अनुभव प्रसिद्धम वही ये सब अवधारणा अर्थ में व्यवहार होता है अवधारणा निश्चय प्रसिद्ध अर्थ में कहा जाता है कहते हैं ही कह दिए भाष्यकर कहते हैं विद्वद अनुभव प्रसिद्धम विद्वद ज्ञानी विद्वद अनुभव प्रसिद्धम इसमें घटक पद तीन है तो कैसा कहेंगे हाँ तो शब्द तो कैसे होगा वो तो हिंदी में हो गया षष्टी है कैसे कहेंगे विग्रह विदुषो अनुभव प्रातिपद विद्वसठी हो जाएगा विदुष तो विदुषो अनुभव इतनी विदुष विद्व अनुभव आगे आगे क्या कैसे तृतीय तेना प्रसिद्ध विद्वद अनुभव के द्वारा प्रसिद्ध विद्वान तो का अनुभव यही प्रसिद्धि है उसमें तो विद्वान का अनुभव यही प्रमाण है विद्वद अनुभव ये नसिद्धम प्रसिद्धम कि आत्मस्वरूप ये आत्मस्वरूप प्रसिद्ध है आत्मस्वरूप कैन रूपे न प्रसिद्ध है आगे कहते हैं क्या शब्द है आगे नित्यम विद्वान का अनुभव यही है कि आत्मस्वरूप नित्य है तो उन विद्वानों में ये प्रसिद्ध है तो विद्वद अनुभव प्रसिद्धम आत्मस्वरूपम नित्यम क्योंकि श्लोक में कहा गया नित्यम आत्मस्वरूपम ही, ही का अर्थ विद्व अनुभव प्रसिद्धम नित्य है कौन कहते आत्मस्वरूपम तो ये नित्यम नित्यम का अर्थ कहते है अविनाशी तो उसका अर्थ कहते अवाध्य जिसका बाध नहीं होगा तीनों काल में जिसका बाध नहीं होगा ये हो गया नित्यम नित्यम का पदकृत्य में क्या ये लक्षण ध्वसा प्रतियोगी सती अच्छा ठीक है वो तृतीय लक्षण वो पदकृत्य में नहीं दिया गया पदकृत्य में क्या दिया गया संजीव जी स्मरण है नित्य का लक्षण पदकृत्य में नहीं वो तो तृतीय हो गया आपको स्मरण है श्रीलक्ष्मी जी ध्वंसा प्रतियोगी तुम वो विशेष अंश है ध्वसा ध्वस का अप्रतियोगी जो होगा ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस है ना ध्वंस का ध्वंस हो जाएगा ध्वस का ध्वंस नहीं होगा नायक लोग नहीं मानेंगे जिसका ध्वंस होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी अभी ध्वस का ध्वंस होगा क्या नहीं होगा तो ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी होगा ना अप्रतियोगी होगा अप्रतियोगी अगर आप नित्य का लक्षण कहेंगे ध्वंस अप्रतियोगी तो लक्षण ध्वंस में भी जाएगा तो इसको वारण करने के लिए क्या कहेंगे प्रागवा क्या है अभी ध्वंसों में अतिव्याप्ति हो रही है ध्वंस ध्वंस भिन्न ते ये तो हम कहने के बाद आप कहते हैं क्या लाभ है इसे आपको शुरू से प्रथम कहना चाहिए था ध्वंस तो भिन्न सती ध्वंसा प्रतियोगी तुम द्वितीय लक्षण हो जाएगा जैसे वो तो हो गया प्रथम लक्षण जैसे ध्वंस हुआ ऐसे प्रागव आपको कहेंगे द्वितीय लक्षण क्या होगा दोंसा दोंसा भाव, दोंसा भाव, दोंसा भाव, दोंसा भाव, वो तृतीय हुआ द्वितीय क्या होगा जैसे प्रागभावा सति, ये द्वितीय लक्षण हुआ प्राग भाव प्रागभावा सतीभा प्रतियोगित्व क्यूँकी अगर आप प्रागभावा भाव प्रतियोगित्व कह देंगे वो प्रागभाव में जाएगा क्योंकि प्रागभाव का प्राग नहीं होगा इसलिए प्राग में लक्षण अति व्याप्ति हो रही थे वारण करने के लिए प्राग भाव भिन्न कह देंगे और तृतीय लक्षण ध्वसा प्रतियोगित्व प्रागभावा प्राग और अनित्य का लक्षण दोनों होना चाहिए प्रतियोगिता और ध्वस प्रतियोगित्वी प्राग भाव प्रतियोगि दोनों होना चाहिए कोई एक होने से भी चलेगा जो ध्वंस का प्रतियोगी हो जाएगा वो ध्वंस होगा नहीं होगा होगा तो अनित्य हो गया तो वहाँ ध्वंस प्रतियोगित्व सत, सती नहीं चाहिए ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभाव प्रतियोगित्व दोनों में से कोई एक हो अनित्य का लक्षण हो जाएगा ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभाव प्रतियोगित्व वाह इसको सब बीच बीच में पढ़ना भी है नहीं के पास पढ़ते हुए आगे चले गए और पीछे से वो भूल गया वो नहीं है बीच बीच में इसलिए छुट्टी कि थोड़ा थोड़ा उस पढ़ना है अच्छा देखिये नित्यम अविनाशी अबाध्यम सत्यम इत्यर्थ त्रिकाल अबाध्यम तीनों काल में जिसका बाधन नहीं होगा अर्थात तीनों काल में रहेगा अतित वर्तमान भविष्यत अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों काल में जो रहेगा वो सत्यम तो ये सत्यम कहते हैं इसमें प्रमाण कहते हैं अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अविनाशी वो सो जैसा दिखता है अविनाशी नाशीति अविनाशी तो ये याज्ञ बल के मैत्रेय को कहते हैं अरे मैत्री उनका पत्नी है तो अरे मैत्री अयम आत्मा अविनाशी तो वो याग्ञल के उनको समझाते हैं कहते हैं कि तो प्रत्यो न संज्ञा अस्थि अर्थात मरने के बाद उसका और संज्ञा नहीं रहेगा तो मैत्री पूछते हैं और मर जाने के बाद हम कुछ रहेंगे नहीं तो ये मुक्ति किसको होगी तो ये तो आप हमको मोह में डाल दिए भ्रांति में डाल दिए हमारा सारे ज्ञान तो अभी संशय हो गया कि मर जाने के बाद वो रहेगा नहीं ये मुक्ति किसको हुआ तो इसलिए कहते हैं कि मरेगा नहीं वो तत्व अविनाशी बा अरे अयम आत्मा ये आत्मा मरेगा नहीं उसका जो विशेष ज्ञान था वो नहीं होगा सुसुप्ति में कोई विशेष ज्ञान होता है क्या नहीं होगा mm. इसी प्रकार के जो मुक्त हो जाएगा वो विशेष ज्ञान नहीं होगा क्योंकि विशेष ज्ञान तो मन रहने से विशेष ज्ञान और मन नहीं है तो सब जगत मिथ्या हुआ मन नहीं रहा तो विशेष ज्ञान नहीं होगा अच्छा तो ये हो गया कि नित्यम आत्मस्वरूपम ही आगे दृश्यम तद विपरीत गहते दृश्यम दृश्यम अर्थात अनात्म स्वरूपम जो अनात्म, अनात्म स्वरूप में समाज कैसे कहेंगे अनात्मान क्या विभक्ति कहती है तो बहुबरी में घटक पद क्या विभक्ति होंगे प्रथमा होंगे नात्मा। तो क्या कहेंगे प्रथमा पद क्या होगा ओना तो ये ह्रस्व के अनात्मा कैसे हो जाएगा और क्या का क्या होगा आत्मन अनात्मा होगा ना? तो अनात्मा स्वरूपम यश तो स्वरूपम नपुंस लिंग रहेगा किंतु अनात्मा ये अनात्मा नपुंसक नहीं हो पाएगा आत्मा नपुंस लिंग नहीं है तो यद्यपि यहाँ विशेष नपुंस लिंग रहा तो भी विशेषण पुंगलिंग ही रहेगा क्योंकि शब्द का वो वनियम है जहाँ तीनों लिंग में बदल पाने वाला शब्द रहेगा वो से के अनुसार हो जाएगा जहाँ ये बदल पाने वाला नहीं होगा तो वो कैसे बदलेगा नहीं इसलिए अनात्मा स्वरूपम यश तदरू अभी समस्त पद क्या होगा अनात्मा स्वरूपम तो वो अनात्मस्व हुआ कौन कहते हैं दृश्यम जो दृश्य है वो अनात्मस्वूप हुआ तद् विपरीतगम शब्द है तद्परीतग तद् का अर्थ कहते हैं आत्मस्व आत्मस्व का विपरीतग अर्था तस्पीतर्था आत्मस्वूपा क्योंकि तस्मा शब्द का पूर्व है आत्मस्वरूप तो आत्मस्वरूप विपरीत गति तो आत्मस्वरूप विपरीत कह गच्छति गति अनात्मस्वरूप आत्मस्वरूप विपरीतत्व अनात्मस्वरूप तो गति गाथ कहते हैं प्राप्नोती का अर्थ प्राप्त करता है जो अनात्मस्वरूप है वो आत्मस्वरूप से विपरीत दिशा को प्राप्त करता है वो विपरीत दिशा क्या है कहते व्यवहार भूमि अनात्मा ही व्यवहार भूमि को प्राप्त करेगा अर्थात तो व्यवहार जो होता है वो आत्मा में होता है अनात्मा में होता है जितना ज्यादा व्यवहार उतना ज्यादा अनात्मा तो इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे ये व्यवहार घट जाना है व्यवहार भूमि इति तथा विधम विनाशी वाध्यम इत्यर्थ तो जो आत्मा का स्वरूप था उसका विपरीत हो गया आत्मा आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है और आत्मा अविनाशी है और आत्मा अबाध्य है और यह अनात्मा सब व्यवहार होने वाले हैं, व्यवहार का भूमि है व्यवहार से भूमि व्यवहार भूमि तथा विधम विनाशी तो अनात्मा पदार्थ सब विनाशी और बाध्यम बाध्यम अर्थात ज्ञान होने के बाद बाध होता है जिसे हमको रज्जु में सर्प दिखता था जब रज्जु का ज्ञान हुआ सर्प का बाद हो गया नाश दो प्रकार की होता है एक एक कारण में नाश हो जाना एक, एक कारण के साथ नाश हो जाना जैसे घट है घट में दंड प्रहार होने से घट अभी कपालों में चला जाएगा टुकड़ा हो जाएगा मिट्टी में जाएगा अभी ये पदार्थ नाश होकर के अपना कारण में गया किंतु जब रज्जु में सर्प दिखता था वो सर्प का कारण था रज्जु में होने वाला अज्ञान जब रजू का ज्ञान हुआ अभी सर्प भी गया और सर्प का कारण क्या था अज्ञान वो भी गया इस प्रकार के नाश को कहा जाएगा बाध कारण में जब जाएगा उसको कहा जाएगा नाश लीन हो गया और जब कारण के साथ जाएगा उसको कहेंगे बाध वो केवल ज्ञान से होता है कारण के साथ आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम घट को तोड़े और उसका जो कपाल हुआ छोटा छोटा टुकड़ा हुआ उसको भी चूर्ण कर दिए तो कारण के साथ गया कहते हैं कारण के साथ नहीं गया अभी जो कपालो अपने कारण चूर्ण में गया तो इसलिए कारण तो बना रहा किंतु जो पदार्थ केवल अध्यस्त तो होता है कल्पित तो होता है यह जब नाश होता है तो कारण के साथ नाश होता है तो कारण वहां अज्ञान होता है ए? बाध्यम उसको बाध कहते हैं अत्र इदम अनुमानम सूचितम भाव अनुमान सूचित होता है अच्छा आप लोग नेट वाले भी तैयार हो जाए अभी आत्मस्वरूपम नित्यम दृष्टित्व तो देखिए आत्मस्वरूपम नित्यम दृष्टित्वात पक्ष क्या है आत्मस्वरूपम हेतु क्या है दृ द्र कहा है उधर तो सभी लोग दृष्टत्व पढ़ते तो दृष्टित्व दृष्टित्व दृष्टा दृष्ट और दृष्टा में अलग हैं। बिल्कुल विपरीत बात आप कह देते हैं। <laughs> दृष्टा है वो दृष्ट द्र, नहीं है अच्छा और क्या नित्य। हाँ। नित्य। साध्य क्या हो जाएगा हाथ नित्यत्म तो अभी नित्य। नित्य। तो तो इसमें व्याप्ति कैसे कहेंगे यत्र यत्र दृष्टित्व तत्र तत्र नित्यत्व ये हो गया जहा जहां, जहां दृष्टित्व दिखेगा वहां वहां नित्यत्व दिखेगा आत्मा को छोड़कर के जितने बाकी पदार्थ तो कह दिया सब तद विपरीतम कह दिया और वो द्रष्टा हुए ना दृश्य हुए दृश्य हो गए नित्यम आत्मस्वरूपम और बाकी सब जैसे तद विपरीत जितने हो गए सब तो दृश्य हो गए कभी आप यहाँ हेतु क्या देते हैं दृष्टित्व और जो दृष्टित्व जिसमें रहेगा वो नित्यत्व में रहेगा और जिसमें दृश्यत्व रहेगा वो नित्य होगा नहीं होगा तभी आप कहा दिखाएंगे यत्र दृष्टित्व तत्र नित्यत्म ये कहा घटेगा और आत्मा को पक्ष बनाए हैं जो पक्ष होगा वो दृष्टांत होगा नहीं होगा तो इसलिए आपको हेतु और साध्य दिखाने के लिए कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो अभी क्या करेंगे कहते हैं व्यतिरिक्त व्याप्ति दिखाएंगे व्यतिरिक दृष्टान्त दिखाएंगे तो जैसे अन्य दृष्टान्त तो में क्या कहते हैं यत्र यत्र हेतुस तत्र तत्र साध्यम और विपरीत व्यतिरिक्क व्याप्ति में कैसा कहेंगे यत्र हेतु भाव यहाँ कैसे कहेंगे हाँ यत्र यत्र तत्र तत्र दृष्टित्व अभाव जहा जहा अनित्व तो रहेगा वहा दृष्टित्व नहीं रहेगा नहीं तो आपका साध्य है नित्यत्व इसलिए साध्य भाव क्या हो जाएगा साध्य अनित्यत्म तो यत्र यत्र तत्र तत्र दृष्टित्व अभाव आप यत्र साध्य भाव कहेंगे ना बेतर के व्याप्ति में यत्र यध्यम नास्ति तत्र हेतु ना ये यथा जल कहते हैं पर्वतो बिमान क्यों धूमत ये तत्र बन्नी कहाँ दिखाएंगे महानसम जहाँ धूम है वहाँ बन्नी है दिखाएंगे जहाँ हम जहाँ जानते हैं महानसम महानसम मतलब रसोई घर जहाँ भोजन बनाते हैं और यत्र बन्ही नास्ती तत्र धूमो नास्ती कहाँ दिखाएंगे महाहद में ह्रद ह्रदा लेक जलह्रदय कहते हैं वहा कहेंगे बंधी नास्ती धूम नास्ती तो अर्था साध्य अभाव हेतु अभाव दिखाएंगे इसी प्रकार कि यहाँ साध्य अभाव क्या हो जाएगा अनित्यत्म अनित्यत्य। तो, नित्यत्व का अभाव तो जहाँ अनित्यत्म वहा दृष्टित्व अभाव हो जाएगा जहा साध्य नहीं है वहा हेतु नहीं है तो जहाँ अनित्यत्व वहा दृष्टित्व नहीं है अनित्यत्व कहाँ दिखाएंगे घटा दिन दृष्टान्त इत्यादि देना है तो पहले घटो दूर नहीं जाने का है और अगर कोई कारणों का बात कहना है तो प्रथमे दंड घट बनने के लिए दंड कारण है तो ये सब सामान्य जो एकदम नजदीक वाला दृष्टान्त तो उसको देंगे कठिन दृष्टान्त तो उसको समझाने के लिए समय लग जाएगा वो नहीं होना है अभी घट अभी घट में नित्यत्व तो रहेगा अनित्व तो रहेगा जहाँ अनित्व तो रहेगा वहाँ दृष्टित्व तो नहीं रहेगा घट दृष्टा है क्या वो दृश्य है तो इसी को कहते हैं न नित्यम तन्न त्रष्टि जो नित्य नहीं होगा वो दृष्टा नहीं होगा यथा घटादी सबसे नजदीक वाला दृष्टांत तो देना है यथा घटादी ये हो गया दृष्टांत तो, अभी आपका दृष्टांत तो घटादि में साध्य का अभाव रहेगा साध्य अभाव क्या है अनित्यत्वम और हेतु अभाव रहेगा हेतु अभाव क्या है दृष्टित्व अभाव तो घट में नित्य तो अभाव रहा तो रहा दृष्ट तो अभाव रहा अभी हम पक्ष में जाएंगे पक्ष क्या है आत्मस्वरूप उसमें दृष्टित्व तो रहेगा आगा, आगा। तो दृष्टित्व तो रहने से क्योंकि आत्मस्वरूप ही दृष्टा है वो ही देखता है सब तो वो दृष्टा है तो उसमें दृष्टित्व रहेगा तो जिसमें दृष्टित्व रहेगा उसमें नित्यत्व रहेगा ये अनुभव व्यक्ति दिखा दे यथा घटा इति केवलो केवल तो व्यतिरिकी हेतु ये हेतु तो केवल व्यतिरिकी तो तथा तो अभी जैसे आत्मा के लिए दिखा दिए ऐसे अनित्व तो के लिए भी दिखाएंगे जितने सारे अनात्मा है आत्मा के लिए हेतु तो दे दिया दृष्टित्व अनात्मा के लिए हेतु तो क्या दे सकते हैं दृश्यत्व इसलिए आगे दे दिया अनुमान अनात्म स्वरूप अनात्म स्वरूपम अनितम दृश्य पक्ष क्या हो गया अनात्म स्वरूपम साध्य क्या हो जाएगा अनित्यत्म हेतु दृश्यत्म क्या कहेंगे व्याप्ति यत्र यत्र दृश्य तत्र तत्र अनित्यम अभी इसको कहाँ दिखाएंगे घटादि तो आप अनात्म स्वरूप है घटादि वो पक्ष में गया तो जितने सारे दृश्य है सबको तो आप पक्ष में ले लिए तो इसलिए दृष्टांत तो अभी कहा मिलेगा जितने सारे दृश्य है सब तो पक्षे में रख दिए, तो पक्ष तो दृष्टान्त तो नहीं होगा इसलिए अभी यहाँ अन्य दृष्टान तो मिलेगा ये भी नहीं मिलेगा आपको व्यतिरिक्त दृष्टांत तो कहना पड़ेगा साध्या भाव होने से हेतु भाव होगा ये साध्या भाव यहाँ क्या हो जाएगा यत्र यत्र अभी यहाँ का साध्य क्या है साध्या भाव क्या होगा यत्र यत्र यत्रत्व तत्र तत्र दृश्य तो अभाव अभी इसको कहाँ दिखाएंगे आत्मा में कहते हैं यन न अनित्यम अर्थात यद तन्न दृश्यम अर्थात दृश्यत्व अभाव हो जाएगा उसमें यथा आत्मस्वरूप दृष्टांत हो गया तो आत्मस्वरूप में अनित्यत्व रहेगा अनित्यत्व का अभाव रहेगा और स्वरूप में दृश्यत्व रहेगा दृश्यत्व का अभाव हो जाएगा इति अयम अपी केवल व्यति हेतु ये दो केवल व्यति अनुमान का दृष्टांत दे दिया तर्क पढ़ेंगे तो पृथ्वी गंधवती ना पृथ्वी इतर भिन्ना क्यों गंधवत्वादम तम ये है कि व्यक्ति अनुमान कहते तो ये सब व्यक्ति अनुमान दे रहे हैं ये पंचम श्लोक उच्चारण करेंगे एवं ये जो संजी जी वगैरह जितने लोग नेट में है ये दोनों अनुमान में आप हमको लिख करके भेजेंगे पक्ष क्या है साध्य क्या है हेतु क्या है दृष्टांत तो में कैसे हे हेतु और साध्य रहा पक्ष में हेतु फिर ये दिखा करके ये सब सिद्ध करके आप हमको भेजेंगे लिख करके आगे तद एवं वैराग्य कारण विवेक व्याख्याय वैराग्य कार्य सामिषट लक्ष्य तद एवं एवं कार्य अनेक इस प्रकार वैराग्य कारण विवेक व्याख्याय वैराग्य कारण विवेकम Yes. तो वैराग्य कारण में कैसा समास होगा वैराग्य कारण वैराग्य से कारण किम विवेक तो उसको व्याख्या व्याख्या करके वैराग्य कार्यम समाधि सटकम यहाँ समास वैराग्य कार्य में षष्टी वैराग्य का कार्य वैराग्य किससे हुआ विवेक से वैराग्य होने से क्या होगा समाधि षटक होगा तो समाधि षटकम इसमें समास कैसे कहेंगे आदि अथवा इति आगे समिष्ठ हैं तो होने से समाधि षठ हो गया आगे संघ अर्थ में प्रत्यय हो जाता है संख्याया कन या से संख्याया स... न संज्ञा न संख्या सं, संख्याया संज्ञा संख्याया संघ सूत्र संख्या संज्ञा संघ सूत्रा अध्ययन ये लघु में नहीं है ये सूत्र तो ये सं, संख्या संघ सूत्र अध्ययन ये सबसे कम प्रत्यय हो जाता है व्याप्ति पंचकम कहते हैं ये साधन चतुष्ट है उसमें तो नहीं ये समाधि षट कहते हैं ये क होता है संघ को कहने के लिए छह का संघ हो गया ग्रुप समाधि ग्रुप समाधि हाँ समाधि षट के कर्मदारे आगे हो क्या उसमें अच्छा अभी समाधि षट इसको बताते हैं एक एक सदै वसना त्यागय शब्दृत्में सदै वसनाग अयम शा्यवृनाग्रहो दम, दम अभिधीयते तो समाधि सटक संपत्ति इसमें छे कौन कौन है सम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान तो प्रथम हो गया सम कहते हैं सदैव वासना त्याग अयम समी शब्द सदाव वा वासना त्याग तो ऐसा नहीं कि कभी तो त्याग कर देंगे और वहां जाने से तो वासना थोड़ा कार्य लगा लेंगे वो नहीं वासना का त्याग सदैव वासना त्याग अर्थात वासना को और फलीभूत होने में ना देना वासना अपना कार्य न कर पाए वासना तो रहेगी अंदर में वो ऐसा आरम से छूट नहीं जाएगी किंतु वो हमको प्रवृत्त न करवा दे ये हो गया वासना का त्याग किया क्योंकि वासना नाश होगा ज्ञान होने के बाद उसका संस्कार नाश होगा किंतु जब तक तो ज्ञान नहीं होगा ये वासना हमको लगाना नहीं चाहिए प्रवृति में उठेगा कभी कभी मन में उठ सकता है किन्तु हमको काम में नहीं लगाना चाहिए ये हो गया समूह अर्थ मन को थोड़ा नियंत्रण होने का सामर्थ्य आ गया आगे सद सदा वसना त्याग स्मेंस अयम वानायाग इति अय्दी शब्द अर्थात सम बाह्यवृत्ती निग्रह दम इतिहावृत्ति वृत्ति व्यापार बाह्य व्यापार का निग्रह हो जाना ये कर्मेंद्रिय ये सब बाह्य व्यापार करते हैं ज्ञानेंद्रिय बाहर से पदार्थ ग्रहण करते हैं कर्मेंद्रिय बाहर पदार्थों के साथ व्यापार करते हैं ये सब का निग्रह इसको दम इति अभिध्यते तो बाह्य इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय सबका दमन करना है ये सबका दमन करना है अर्थात कहेंगे कि ये सबको व्यवहार नहीं करेंगे तब कहते वो नहीं है अर्थात तो अलक्ष्य पदार्थ से हटा करके लक्ष्य पदार्थ में ही लगाना है तो नहीं तो बाह्य इंद्रिय दमन कर लेंगे हाथ को सिकुड़ करके फिर भोजन कैसे करेंगे वो तो नहीं हो पाएगा दमो इति अभिधीयते अभिधीय दीर्घिकार के सूत्र से आएगा घूमास्ता घूमास्ता गा पा जहा टीका में छम श्लोक सदैव इत्यादि श्लोके तीन श्लोके द्वारा छह षटंपत्ति कहा अपि पूर्वसंस्कारापेक्षा अय गया का सूत्र से आएगा ग्रस्वादी गमुन सर्वस्मिन अपी पर में और रहा इसलिए पूर्व में नकार होने से ओ को नूटागम हो गया सर्वस्मिन अपि काले वासना का त्याग वासना का त्याग अर्थात पूर्व संस्कार अपेक्षा अयम समी इति उच्यते पहले जो संस्कार था वो हमको प्रवृत्त करवा देता था अभी कहेंगे ये प्रवृत्त और नहीं करवा रहा है इसको सम कहा गया अंतकरण निग्रह सम शब्दार्थ ये तत्वबोध में कहते हैं अंतकरण निग्रह सम बाह्य इंद्रिय दमन अंतकरण का निग्रह अर्थात मन में वासना उठ जाने से मन फिर इंद्रियों को लगा देता है चलो तो अभी किंतु और मन लगाएगा नहीं इसका निग्रह हुआ मन का निग्रह हुआ और बाह्य वृत्तीवादीनाषिध प्रभिस्कार दम शब्दी कथ्यते बाह्यवृत्ती वृत्ति व्यापार अर्थ बाह्य व्यापाराण कि वगादीना श्रोतेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियघ कर्मेन्द्रियोत्र वगादीना सभी इंद्रियो का कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियका निग्रह निग्रह शब्द का अर्थ निध प्रवृति तिरस्कार तो निषिध प्रवृत्ति का तिरस्कार करना है जो विहित तो प्रवृत्ति उसका भी तिरस्कार कहेंगे गुरुजी कुछ कहे थोड़ा गंगा जी में दस लीटर जल ले आना कहता तो मैं इंद्रिय निग्रह करता हूँ <laughs> हाथ कार्य नहीं करेगा ये नहीं निषिध प्रवृत्ति तिरस्कार समाज कैसे कहेंगे तो निषि प्रवृत्ति में हाँ, कर्मधारय जो प्रवृति निषिद्ध है तो निषिधा चा प्रवृतिश्च इत निषिद्धा प्रवृति फिर निषिद्ध हो जाएगा पूर्व में जो निषिद्धा है वो अभी पुंगवत होकर के निषिद्ध हो जाएगा लघु में सूत्र नहीं है पुंगवत कर्मधारे देशीय जातीय जातीय देशीय शु ऐसे सूत्र है कर्मधारे समासे पूर्व पद अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको पुंगलिंग हो जाएगा तो इसलिए निषिद्धा च सा प्रवृति विग्रह इस प्रकार के कहेंगे तो निषिधा च सा प्रवृत्ति तो होने के बाद निषिद्धा को निषिद्ध हो जाएगा पूंगवत हो जाएगा कर्मधारे हो गया निषिद्ध प्रवृत्ति आगे निषिद्ध प्रवृत्ति है तिरस्कार ष्टी है उसका तिरस्कार दम इति शब्देन अभिदयते बाह्य इंद्रियों को निषिद्ध प्रवृति में नहीं लगाना यह हो गया दम प्रवृत्ति हम करते रहे निषिद्ध प्रवृत्ति नहीं करेंगे संसार का कोई भी कार्य कर सकता है किंतु तो निषिद्ध कर्म न करे इतना ही अगर तो करेगा कोई अपना व्यापार कर रहा है कोई कुछ कर्म कर रहा है निषिद्ध कर्म नहीं करना है बाकी सारे कर्म करे उसको विद्व कहा जाएगा इसलिए निषिद्ध प्रवृत्त निषिद्ध कर्म नहीं करना है निषिद्ध कहें जो शास्त्र में मना किया गया है वो कर्म नहीं करना है निषिद्ध ये ष्ठ श्लोक उच्चारण करेंगे यमिति तो ये श्लोक में दोष को संपत्ति कह दिया गया क्या क्या कहा गया सम और दमो आगे दो क्या क्या आएंगे ऊपर तिथिक्षा आगे श्लोक में कहते हैं विषयभ्य परा वृत्तिदुखाशा सा शुभामता ही ही सा सा सा सा सहनम परमा परमा उपरति उपरति सा सहनाक्षा शुभा मता विषयभ्य परावृत्ति विषय से हट जाना साधक जब विषय से हट जाता है यही जो हट जाने का स्वभाव है परावृत्ति परा अर्थात विपरीत कर लेना परावृत्ति सा ही परमा विषय से हट जाना ये परमा उपरति है तो विषय से हटने से पहले इंद्रियों को हटाना पड़ेगा इसलिए दमो पहले होना है अगर इंद्रिय ही नहीं हटे कौन सोचेगा कि हटेगा वो तो कहेगा चलो इसलिए कहते हैं पहले दम हो तो फिर आगे ये होगा विषय परावृत्ति विषय से धीरे धीरे हट जाना अर्थात तो कहते पहले कह दिया कि निषिद्ध विषय से हटना है अभी कहते हैं विहित विषय से भी धीरे धीरे घटना है अभी पूरा हट नहीं पाएगा किंतु धीरे धीरे घट जाना है और सर्व दुखानम सहनम सातिक्षा मत सारे दुखों का सहन कर लेगा वो तिथिक्षा है दुखों का सहन नहीं कर पाएगा तो दुख का प्रतिकार के लिए निराकरण के लिए प्रवृति करेगा तो कहते हैं प्रवृत्ति करेगा तो फिर तो गया तो वो संसार में धीरे धीरे जाएगा इसलिए कहते हैं जितना सहन कर ले सके अब बिल्कुल सहन नहीं हो पाता है हमारा दिनचर्या साधन में व्याघात हो जाता है कहते हैं तो तब प्रतिकार कर लीजिए अगर साधन में व्याघात नहीं हो करके हम चल पाते हैं प्रतिकार करने का आवश्यक नहीं है वो प्रारब्ध है उतना तो उतना दुख होगा वो प्रारब्ध दुख भोग हो जाए जहाँ की तो हमारा साधन में व्याघात हो जाता है उसका तो प्रतिकार करना है टीका में शुभा अच्छा। मता सुबह कल्याण रूपा अर्थात सारे दुखों का सहन कर लेना यही कल्याण रूपा है अर्थात ये महान सामर्थ्य है सारे दुखों का सहन कर लेना सा तिथिक्षा शुभा मता तिथिक्षा उसमें धातु है तो, तो सहन कर लेना इस प्रकार के। बंधके ब्रितिर, ब्रितिर न टीका में हि प्रसिद्धे बंधकेभ्य शब्दीभ्यो या परावृत्तिरिवृत्तिरिवादी दोसदर्शन ग्रहण अनिच्छा सा परा सा उपरति उपरीती उच्य हि तो कहा गया कि विषयभ्यो परावृत्ति ही सा ही परमा हि कह करके फिर प्रसिद्ध कहते हैं उपरति प्रसिद्ध है अर्थात ये विद्वानों में प्रसिद्ध है नाना प्र... ही, अच्छा ही प्रसिद्धे भ्यो बंधकेभ्यो शब्दादिभ्यो परावृत्ति प्रसिद्ध है बंधक बंधक बांधने वाले कौन कहते हैं विषय भिशय विषय ही बांधने वाले होते हैं इसलिए कहते हैं विषय भिशय विषयाण दूरम अत्यंत अंतरम विषय और विषय ये दोनों परस्पर से बहुत भिन्न है बहुत दूर है तो क्यों कहते हैं उपभुंगतम विषम हंती विषय अगर खाएगा तो मरेगा और विषया स्मरणादपि विषय का तो स्मरण करने से मर जाएगा तो इसको खाने का जरूरत नहीं विषय पास में आने से मरेगा नहीं विषय का स्मरण करने से भी मर जाएगा तो इसलिए जितना विषय स्मरण से भी हटे कहते हैं क्या करते हैं बंधक बांधने वाले होते हैं तो बंध के भय शब्दादिभ्यो या परावृति परावृत्ति निवृत्ति तो यह हटा लेना मन को इंद्रियों को सब हटा लेना कैसे हटाएंगे अनित्यत्वादि दोष दर्शन है न विषय से हटने का उपाय यही है कि दोष दर्शन करना है तो जिस पदार्थ के पीछे मन चल रहा है उसमें कहना है ये करने से क्या होगा बहुत लोग इसको किए होंगे उनका सब क्या हो गया हम भी कर लेंगे हमको तो वही होगा ना जो दूसरों को हुआ है तो क्यों उसमें व्यर्थ चलना है समय शक्ति का नाश करना है तो दोष दर्शन ग्रहण अनिच्छा और ग्रहण करने का इच्छा नहीं हो वो सात रुच्यते विषय तो में दोष दर्शन करके उनका ग्रहण नहीं करना इसको ऊपरति कहा जाएगा की दृश्य सा जो विषय से परावृत्ति हो जाने से वो किस प्रकार की ऊपर कहते परमा उपरती परम परम तो उत्कृष्टम उत्कृष्टम आत्मज्ञानम यश्या सकाशात जायते इसको परमा उपरति क्यों कह दिए कहते हैं परम को लाने वाला यही है परमा कौन है कहते हैं आत्मज्ञानम यश्या सकाशात जायते अच्छा यही सप्तम तो श्लोक न ठीक चल रहा है तो जिससे आत्मज्ञानम जो कि परम है वो जायते जिससे आत्मज्ञान होता है इसलिए इस उपरथि को परमा कह दिया गया ये बहुत श्रेष्ठ साधन है क्योंकि मन और इंद्रियों को हटा लिया जगत से इसको योग सूत्र में धारणा कहा जाता है तो सकाशात जायते सा परमा यहा उपरते है उपरती से ही आत्मज्ञान आगे होगी आत्मज्ञान साधन भूता इत यह आत्मज्ञान का साधन है अनया कर्म संन्यासो लक्ष्यते उपरती के द्वारा संन्यास कहा जाता है अर्थात क्योंकि अगर कर्तव्य बहुत ज्यादा रहेगा आप इंद्रिय मनु को सब हटा ले पाएंगे क्या हटा नहीं पाएंगे आप कहेंगे विही तो करेंगे निषिद्ध तो नहीं करेंगे इतना तो कर सकते हैं सम तो कर सकते हैं किंतु घटा नहीं पाएंगे और विहित तो से भी घटा नहीं पाएंगे तो इसलिए कहते हैं संन्यास संन्यास अर्थात तो कर्म जो विहित तो कर्म है वो और करने का आवश्यक नहीं आजकल तो कर्म ही नहीं करते इसलिए आजकल संन्यास का मूल्य ही नहीं रहा तो वास्तव संस आजकल वही है कि अर्थात जिसको ये संस है कि सहनमित ये हो गया उपरति आगे तीतीक्षा सहनमिति सर्व दुखान सर्व दुख साधना न शीतोषणादी तो सहनम प्रतिकार अनिच्छा सा शुभा सुख रूप अतिषा मत विदुषम इत्य सहनम सर्व दुखान दुखों को क्या सहन करेंगे कहते दुखों का साधन को सहन कर लेना दुखो होने का कारण क्या है कहते हैं ठंडी हुआ गर्मी हुआ कोई कटु वचन कह दिया ये सब दुखों का साधन है कहते हैं उस साधन को सहन कर लेना शीतोष्ण आदि जब हम साधनों को सहन कर लेते हैं हमको दुख नहीं होगा ये क्या दुख का रहस्य है दुखो क्यों होता है हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ये कहते हैं गर्मी हो रहा है पसीना हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए दुख हो गया अगर हम गर्मी को सहन कर लिए अर्थात हम मनो हमारा मनो उसको विरोध नहीं किया तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ये भाव नहीं आया फिर दुख होगा नहीं होगा कितने जो पाइप में पानी चलता है अगर वो बीच में जो भाल्व होता है ना नलका टेप उसको अगर बंद करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा बंद नहीं करेंगे तो पानी चलता रहेगा इसी प्रकार के ऐसा नहीं होना चाहिए आप भाग बंद कर दिए अब बंद कर देते तो प्रेशर बढ़ेगा कहते हैं दुख होगा अगर हम कहेंगे क्यों ये नहीं होना चाहिए तो गर्मी का दिन में गर्मी नहीं होगा ठंडी का दिन में ठंडी नहीं होगी ये क्या और गर्मी के दिन में ठंडी और ठंडी का दिन में गर्मी ये आप चाहते हैं ये तो भगवान का विरोध कर रहे हैं ये तो आप कर नहीं पाएंगे तो ये व्यर्थवाद क्यों चाहते हैं तो इस प्रकार के विचार करके अर्थात तो हम उसका साधन को सहन कर लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कहते ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए उसको कहते ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये हो गया उसका सहना ये प्रतिकार अनिच्छा इसका प्रतिकार न करे तो सुभा सुभाख सुभा, रूपा अतिषा ये सु, सुभा अर्थात शुभ कल्याण रूपा सुख रूपा ऐसा नहीं होना चाहिए मान लेगा तो दुख रूपा हो गया ऐसा ही होना चाहिए मान लिया तो सुखरूपा हो गया कहते इसने ऐसा कह दिया कहते इससे तो ऐसा ही होना है क्यों होना है कहते वो कारण नहीं है हमारा प्रारब्ध कारण है वो तो मदद किया हमारा प्रारब्ध को थोड़ा पूरा करने के लिए तो सुख रूपा प्रतीक्षा मता विदुषा विद्वानों का मत में ये श्लोक उच्चारण करेंगे सर्वखान शुभा आज यहाँ पर्यत फिर आगे तो अष्टमी को ओ पूम तूर्ण मितते गुर्णश पूर्णमादाय गुणमेवा वशिष्यू सा